श्री राम कृष्ण भक्त मालिका स्वामी अखंडानंद गंगाधर दक्षिणेश्वर जाते मुक्त नयनों से ठाकुर के विविध भावावेशों का अवलोकन करते या उत्सुक होकर उनके श्रीमुख से निश्चित वचनामृत का पान करते किसी दिन ठाकुर बहुत देर तक वृंदावन विहारिणी राधा हमारी है राधा हमारी है हम राधा के हैं आदि गाते हुए आंसू बहाया करते तो किसी दिन आओ माँ आओ माँ हृदय में रमन करने वाली आदि भजन सुनते हुए समाधि मग्न हो जाते किसी दिन गंगाधर देखने की ठाकुर किसी के साथ उच्च आध्यात्मिक चर्चा में डूबे हैं तो किसी दिन सुनते कि उन्हें किस प्रकार सरय तटविहारी श्री रामचंद्र जी सीताजी तथा लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे ऐसी अप्रत्यक्ष शिक्षा के साथ साथ गंगाधर को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा पाने के भी काफ़ी सहयोग मिलते थे एक दिन उन्हें शौच के लिए गंगा की ओर जाते देखकर ठाकुर ने पुकार कर कहा अरे आ लौट आ गंगावारी ब्रह्मवारी है जा हाथ पुकुर में चला जा ठाकुर गंगाधर के बूढ़ों जैसे भाव की भर्थना करते थे इससे एक बार उनके मन में ऐसा भ्रम हो गया कि ठाकुर के मतानुसार वे सब आचार पूर्णतयाच्याज्य है परंतु इसी बीच एक दिन जब एक अनुभवी व्यक्ति ने शिकायत की कि कम अवस्था वाले लड़कों का संसार विमुख होना अनुचित है तो ठाकुर ने कहा भविष्यान्न भोजन करना तेल न लगाना निरामिष भोजन करना आदि सात्विक प्रवृत्तियाँ पूर्व जन्म के सत्कर्म के फलस्वरूप ही उत्पन्न होती है और गंगाधर की ओर उंगली से संकेत करते हुए फिर कहा देखो यह लड़का थोड़ा बड़ा होते न होते ही सब कुछ त्याग देना चाहता है उसमें सत्वगुण की अधिकता है सत्वगुण का उदय होने पर ही यह सब होता है उस दिन गंगाधर की समझ में आ गया कि संयम बुरा नहीं है पर अत्यधिक आचार ही अनुचित है एक दिन जब गंगाधर ध्यान करके लौटे तो ठाकुर ने उनसे पूछा ध्यान एवं प्रार्थना करते करते तेरी आंखों में पानी आया था क्या गंगाधर ने उत्तर दिया आया था ठाकुर प्रसन्न होकर बोले प्रार्थना कैसे करनी चाहिए जानता है और छोटे बच्चे के समान हाथ पैर पटकते तथा जोर से रोते हुए कहने लगे माँ मुझे ज्ञान दे भक्ति दे मैं और कुछ भी नहीं चाहता माँ मैं तुम्हें छोड़ नहीं रह सकता माँ मानो एक छोटा बच्चा रो रहा हो ठाकुर ने गंगाधर को यह भी समझाया अनुताप के अश्रु नेत्र के कोने नाक की ओर से निकलते हैं और प्रेमाशु नेत्र के छोरों से निकलते हैं एक दूसरे दिन उन्होंने ठाकुर से धन के प्रति आसक्ति के त्याग की शिक्षा पाई थी उस दिन एक व्यक्ति ने आकर पैसे मांगे तो ठाकुर ने गंगाधर से कहा कि कोने की ओर वाले ताक पर रखे चार पैसे उसे दे दे गंगाधर जब उसे पैसे देकर लौटे तो ठाकुर ने उन्हें गंगाजल से हाथ धोने को कहा और फिर मां काली के चित्र के सम्मुख ले जाकर हरी बोल हरी बोल घलवाने तथा बारंबार हाथ झटकवाने लगे इसके कुछ ही समय पहले ठाकुर जब गंगा स्नान को गए थे तो घाट पर उन्होंने एक ब्राह्मण को काली मंदिर के खजांची के साथ सांसारिक विषयों की चर्चा करते हुए देखा था बाद में वही ब्राह्मण जब ठाकुर के कमरे में आकर हरीश के बारे में पूछने लगा ठाकुर ने उसके प्रश्न का कोई उत्तर न देते हुए गंगा तट पर विषय चिंतन करने के लिए उसकी अच्छी खबर ली कहना न होगा कि इससे उस ब्राह्मण के मन में बोध होने के स्थान पर क्रोध ही उत्पन्न हुआ और वह बिना कुछ कहे चला गया ब्राह्मण के चले जाने पर ठाकुर ने गंगाधर से उस संसारासक्त व्यक्ति के स्पर्श से दूषित उस स्थान को गंगा जल से धो डालने को कहा इसके बाद गंगाधर ने सीखी स्वधर्मनिष्ठा विख्यात थियासाफिस्ट कर्नल अलकाट साहब के कलकत्ता आने पर उस संप्रदाय के एक व्यक्ति ने एक दिन ठाकुर को गर्वपूर्वक बताया कि साहब ने हिंदू धर्म स्वीकार लिया है परंतु ठाकुर इस पर प्रसन्न नहीं हुए वरन गंगाधर तथा वहाँ उपस्थित अन्य सभी को विस्मित करते हुए नाराजगी के साथ कहा उसने अपना निजी धर्म क्यों त्याग दिया एक दिन ठाकुर ने भोजन के पश्चात छोटे पलंग पर लेटकर गंगाधर को पद सेवा करने का आदेश दिया ऐसा सुअवसर पाकर गंगाधर गुरुचरणों के दोनों अंगूठों से अपने मस्तक पर ऊर्धपूर्ण तिलक अंकित करने लगे इस पर श्री रामकृष्ण ने कौतुक पूर्वक पूछा यह क्या हो रहा है रे गंगाधर ने उत्तर दिया आप कहा करते हैं ना कि जो लोग सात्विक होते हैं वे गंगा स्नान करते हुए गंगा जल का ही तिलक लगाते हैं मैं आज वही सात्विक तिलक लगा रहा हूं। ठाकुर यह सुनकर हंसते हंसते लोट पोट हो गए गंगाधर उन दिनों साधु दर्शन के लिए कलकत्ते में घूमा करते तथा लौट कर अपने अनुभव ठाकुर को बताया करते थे ठाकुर उन्हें हतोत्साहित न कर सभी के उत्तम पक्ष की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते थे इस प्रकार करता भजा संप्रदाय के दिगंबर बाउल थिया थियासाफिस्ट कर्नल अलकाट आदि बहुतों के साथ गंगाधर का साक्षात्कार हुआ एक बार ठाकुर उन्हें दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के भीतर ले जाकर बोले यह देख चैतन्य में शिव इसके साथ ही साथ गंगाधर को अनुभूति हुई मानव शिव श्वास प्रश्वास ले रहे हो। उस दिन उन्हें मृणमय के भीतर चिन्मय का दर्शन हुआ गंगाधर के लिए समय बिताने का एक उपाय था अपने बाल्य मित्र मित्र के साथ अपराह्ह्ह में गंगा तट पर भ्रमण करते हुए धर्म चर्चा करना उस समय उन्हें कभी कभी गंगा तट पर ध्यान करते हुए भक्त नाग महाशय की शांत निश्चल मूर्ति दिखाई देती थी जिससे वे बड़े उल्लसित होते थे किसी किसी रात को गंगाधर बाग बाजार की नहर के पोर्ट कमिश्नर द्वारा निर्मित सेतु के पश्चिम ओर के गोल गोलखम्भे के नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे एक बार इसी प्रकार ध्यान करते समय वे पहरेदार के मुँह से प्रेम भक्तिपूर्ण एक गीत सुनकर मुग्ध हुए उन्होंने जब उसे लिख नरेंद्र को दिखाया तो नरेंद्र ने भी उसकी प्रशंसा की गंगाधर के जीवन के परिवर्तित काल में हम उन्हें परिव्राजक के रूप में पाते हैं जबकि वे सत्य शिव सुंदर की खोज में हिमालय तिब्बत राजपुताना आदि अंचलों में भ्रमण कर रहे थे वराहनगर मठ की स्थापना के बाद गंगाधर सदैव मठ में आया जाया करते थे नरेंद्र को आकर देखे बिना वे रह नहीं पाते थे अंत में एक दिन फरवरी अठारह ईस्वी में वे वैद्यनाथ का टिकट लेकर गाड़ी में बैठे परंतु बुद्धदेव के आकर्षण के फलस्वरूप वे वैद्यनाथ में न उतरकर कर बांकीपुर होते हुए बुद्ध गया जा पहुँचे वहाँ से वे पैदल ही राजगृह गए और वहाँ से उसी प्रकार बुद्ध गया को लौट आए इस पैदल यात्रा के फलस्वरूप आत्मविश्वास बढ़ जाने से अब से वे प्रायः पैदल ही तीर्थ भ्रमण करने लगे इस प्रकार निस्सहाय गंगाधर महाराज जैरिक वस्त्र पहने उत्तर भारत के अनेक तीर्थों की यात्रा करने के पश्चात ऋषिकेश पहुँचे यहाँ उन्होंने अपने मन प्राण में उत्तराखंड की महिमा का अनुभव किया उनके मन में आया उत्तराखंड के आरंभ में ही यदि ऐसा है तो पता नहीं अंत में कैसा होगा ऋषिकेश की कुटिया में पाँच अप्रैल तक रहने के पश्चात हिमालय के आकर्षण से वे देहरादून और राजपुर होते हुए खाली हाथ मसूरी पर्वत पर चढ़े तथा वहां दक्षिण भारत के एक लिंगायत जंगम साधु के मंदिर में आश्रय लिया उन्हें अल्पवय देखकर साधु के मन में स्नेह उमड़ आया और वे उन्हें उत्तराखंड के पथ के कष्टों के बारे में बतलाने लगे फिर भी गंगाधर महाराज अडिग रहे तब उनके पास केवल कंबल का एक लबादा तथा एक लोई के अतिरिक्त और कुछ भी न देखकर उन्होंने उन्हें धन तथा तो कंबल आदि देने की इच्छा व्यक्त की परंतु त्यागी गंगाधर ने केवल एक लाठी मांग ली और तीस कोस दूर अवस्थित टिहरी के पथ पर चल पड़े इस पथ पर नए जूतों का उपयोग करने के फलस्वरूप उनके पैरों में छाले पड़ गए और इस कारण उन्हें कुछ दिन टिहरी में ठहर जाना पड़ा इस तिक्त अनुभव के बाद उन्होंने लगभग एक वर्ष तक पादुका का बिल्कुल उपयोग ही नहीं किया